नारद जी कृतिका में दिवाकराय नमः सि ग्रीवाकि रुहिणी में अम्बुजेशाय नमः सि सूर्यदेव के ओठों की मृगशिरा में हरये नमः सि त्रिपुरदाहक शिव की जिह्वा की और आर्द्रा नक्षत्र में रुद्राये नमः सि उनके दांतों की पूजा करनी चाहिए पुनर्वसु में सावित्रे से शंकर जी की नासिका का पुष्य में अम्बो रुहा बल्लभाय नमः से ललाट का तथा वेद शरीर धारणे नमः से शिव के बालों का पूजन करना चाहिए आसनेषा में विवुध प्रियाय नमः से उनके मस्तक का मघा में गोगणी शायनमाह से शंकरजी के दोनों कानों का पूर्वा फाल्गुनी में गोबामहर नंदा यन्माह से शंभु के नेत्रों का तथा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वरा यन्माह से दोनों भावों की पूजन करें पाश अंकुश त्रिशूल कमल कपाल सर्प चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गजासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान श्री शिव को प्रणाम है। इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात् बिस्ते शराय नमः से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तदनंतर � तेल से युक्त शाक और खारे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए मांस और मश्चिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करें दुजवर नारद इस प्रकार रात में शुद्ध भोजन करके पुनर्वस नक्षत्र में गोलर की लकड़ी के पात्र में एक सेर अगहनी का चावल तथा घृत रखकर स्वर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए सातवें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए नारद 14 दिन में पारण में गुड़ खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए सदनंतर कैंडिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाए जो आठ अंगुल का हो तथा जिसमें पद्मराग मढ़ी मारिक के अथमा लाल की पत्तियां अंकित की गई हों फिर सुंदर शैया तैयार करावे जिस पर सुंदर बिछावने बिछाकर तकिया रखा गया हो शैया के ऊपर पंखा रखा गया हो उसके आसपास बर्तन खड़ाऊं जूता छत्र च फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से वह शैया सुशोभित होने चाहिए। ऊपर बताए हुए सर्वगुण संपन्न सोने के कमल को अलंकृत करके उस शैया पर रख दे। इसके बाद मंत्रों चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करे वह गौ उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्र से सुशोभित और बचव उसके खुर चांदी से और सिंह सोने से मढ़े होने चाहिए तथा उसके साथ काशे की दोहनी होनी चाहिए, दिन के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है, समय का उलंघन कदापि नहीं करना चाहिए। शय्या दान के पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करें, सूर्य देव, जिस प्रकार आपकी शैया कांति, धृति, श्री और रत से कभी सुनी नहीं होती, वैसे ही मुझे भी सिद्धियां प्राप्त हों, देवगण आपके सि� इसलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए इसके पश्चात भगवान के प्रदक्षिणा कर उन्हीं प्रणाम करने के अनंतर विसर्जन करें शैया और गौ आदि समस्त पदार्थों को ब्राह्मण के घर पहुंचा दे दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा नहीं करनी चाहिए जो गौ ब्राह्मण देवता अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है उसके सामने भी इसे प्रकट ना करें भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही शिवजी का यह आनंददायी एवं गूढ रहस्य प्रकाशित करने योग्य है वेदलेता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापातकी मनुष्यों के भी पापों का नाश कर देता है जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसका बंधु पुत्र धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है उसे कभी रोग दुख और शोक का शिकार नहीं होना पड़ता प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ अर्जुन कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य सयन नामक व्रत के महात्म एवं विध का पाठ एवं श्रमण करता है, वह इंद्र का प्रियतम होता है, तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्गलोक में पहुँचा दे� आदित्य शयन व्रत नामक 55 अध्याय संपूर्ण हुआ 56 अध्याय श्री कृष्ण व्रत की विधि और उसका महात्मे। श्री भगवान ने कहा नारद अब मैं श्री कृष्ण व्रत का वर्णन कर रहा हूं जो समस्त पापों का दुद्धंष करने वाला है इस व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्यों को विशेष रूप से शांति मुक्ति और विजय की प्राप्ति होती है मनुष्य को अगहन मास में शंकर की और पौष मास में शंभू की पूजा करनी चाहिए माघ मास में देवाधिदेव महेश्वर का फाल्गुन मास में महादेव का चैत्र मास में स्थानु का और उसी प्रकार वैशाख मास में शिव का पूजन करन जैस्त मास में पशुपति की और आसांड मास में उग्र की अर्चना करें, सावन मास में शर्व की, भाद्रपद मास में त्रयंबक की, अष्टम मास में हर की तथा कार्तिक मास में ईशान की पूजा करनी चाहिए, धन संपत्ति से संपन्न व्रती को चाहिए कि कृष्ण पक्ष की सभी अष्टमी तिथियों में अपनी शक्ति के अनुसार गौ, पृथ्वी, सुवर पूजा करें रात्र में गोमूत्र गोघृत गोदुग्ध तिल यव कुशौदक गौ श्रृंगौदक श्रीश मौनश्री का पुष्प मंदार पुष्प बिल्वपत्र और दधि एकत्र मिश्रित हुए इन पदार्थों का अथवा केवल पंचगव्य गोदुग्ध गोघृत गोदधि गोमूत्र और गौमय गो का प्राशन करके शंकर जी की पूजा करें महर्षिगण मार्ग शीर्ष से प्रारंभ कार्तिक तक तथा क्रमशः दो-दो में पीपल बरगद गूलर पाकर पलाश और छठे जामुन के दातनों को पूरे वर्ष भर इस व्रत में विशेष उपकारी मानते हैं इन वृक्षों में से एक-एक वृक्ष की दातुन दो-दो मास के क्रम से करनी चाहिए, अर्थात् दो महीने तक एक वृक्ष की दातुं करें, पुनः तीसरे चौथे मास से दूसरे वृक्ष की करें, फिर प्रधान देवता के मिलित अर्घ देना चाहिए तथा काली गोव और काला वस्त्र दान करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के अवसर पर दही, अल्ल, वितान, तंबू, चद्रोवा आदि भज, च सुवर्ण, अनेकों प्रकार के रंग-बिरंगे वस्त्र आदि दानों को देने का विधान है, जो उपयुक्त वस्तुएं देने में असमर्थ हो, वह अपनी शक्ति के अनुसार एक ही गौ का दान करे, दान देने में कृपणता नहीं करनी चाहिए, यदि करता है तो वह दोष का भागी होता है जो मनुष्य इस श्री व्रत का अनुष्ठान करता है वह 2100 कल्पों तक देवताओं द्वारा सम्मानित होकर शिवलोक में पूजित होता है इस प्रकार श्रीमत्स महापुराण में श्री कृष्ण अष्टमी व्रत नामक 56 अध्याय संपूर्ण हुआ 57 अध्याय रुहिणी चंद्र व्रत Aştaan करने से मनुष्य प्रत्येक जन्म में bir निरोगता कुलीनता और bir से bir हो राजा के कुल में जन्म पाता है उस bir का bir प्रकार से canımın कीजिए canımın भगवान ने कहा नारद bir बड़ी उत्तम बात पूछी है अब मैं तुम्हें वह bir canımın बतलाता हूं जो canımın bir की प्राप्ति canımın वाला है तथा जिसे पुराण canımın bir ही जानते हैं इस लोक में रोहिणी चंद्र नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है इसमें चंद्रमा के नाम द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो तथा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन मनुष्य और के दानों से युक्त जन से स्नान करें तथा विद्वान पुरुष आप्यायस्व इत्यादि मंत्र को 108 बार जपे